रात में तकरीबन दो बजकर पंद्रह मिनट पर फ्लाइट जामनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई सेंट्रल सीआईडी ने पहले से ही विक्रांत के लिए वहां पर इंतजाम कर रखा था जब विक्रांत और रूही वहां पहुंचे तो वहां पर पहले से ही इनके लिए लोकल पुलिस की एक गाड़ी एयरपोर्ट पर लगी हुई थी जैसे विक्रांत और रूही एयरपोर्ट से बाहर निकले वहां से ये पुलिस की गाड़ी में बैठकर सीधे ही होटल के लिए निकल गए रात काफी ज्यादा हो चुकी थी ऐसे में अभी ये दोनों थोड़ी देर आराम करने वाले थे और फिर अगले दिन से ये लोग अपना काम शुरू करने वाले थे जाहिर है होटल में उन दोनों के लिए अलग अलग रूम का इंतजाम किया गया था ऐसे में होटल पहुंचने के बाद विक्रांत और रूही अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए विक्रांत पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क था कि वो अलग कमरे में रहे क्योंकि अगर कहीं वो रूही के साथ एक ही कमरे में रुक गया और फिर रूही ने कोई हरकत शुरू कर दी तो फिर विक्रांत के लिए खुद के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने रूम में पहुंचते पहुंचते विक्रांत काफी ज्यादा थक चुका था ऐसे में बिस्तर पर पड़ते ही उसे तुरंत ही नींद आ गई लेकिन बेड पर सोते टाइम भी उसके दिमाग में आज के दिन के लिए मिले पृथ्वी कोडवर्ड का ख्याल चल ही रहा था। उसे अभी तक इस कोडवर्ड का असली मतलब समझ में नहीं आया था और ना ही अभी तक इस कोडवर्ड का उसे कोई अपडेट मिल सका था जब तक डुप्लीकेट टास्क खत्म नहीं होता है तब तक वो अपने अगले दिन के कोडवर्ड को नहीं पता कर सकता है ऐसे में अभी तक विक्रांत को यह नहीं समझ में आ रहा था की आखिर कल का डुप्लीकेट टास्क अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है उसे समझ में नहीं आ रहा था और ये सोचकर आश्चर्य भी हो रहा था कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं केस को लेकर सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या कुछ आगे होने वाला है ये सब बातें सोचते हुए विक्रांत का ध्यान कमरे के दरवाजे पर गया और उसने जल्दी से उठकर डोर को अंदर से लॉक कर लिया उसे कहीं ना कहीं ये संदेह था कि शायद रूही रात में कुछ ड्रामा करते हुए इस कमरे में आ सकती है हालांकि दरवाजा बंद करने के बाद विक्रांत को खुद के ऊपर ही हंसी आने लगी उसे खुद के एक चोर लड़की से डरने पर हंसी आ रही थी वैसे रूही है बहुत चलाक। वो कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में विक्रांत उसके साथ सावधानी से ही रहता है और फिर रूही को उसके साथ नैना ने ही भेजा था ये नैना का ही आइडिया था कि रूही उसके साथ यहाँ आए ऐसे में विक्रांत को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी बिस्तर में कुछ देर तक लेटे होने के बावजूद विक्रांत को नींद नहीं आ रही थी वो अपना फोन निकाल कर यूही थोड़ी देर टाइम पास करने लगा चूंकि उधर नैना भी टीम के साथ गाजियाबाद के लिए निकल पड़ी थी लेकिन अभी तक वो गाजियाबाद नहीं पहुंची थी ऐसे में विक्रांत ने उसे मैसेज करके बताया कि वो जामनगर पहुंच चुका है उसके साथ ही उसने नैना से ये भी कहा कि जब वो गाजियाबाद पहुंच जाए तब उसे इन्फॉर्म कर दे जब विक्रांत ने नैना को मैसेज करने के लिए फोन निकाला तो उसमें उसकी नजर नैना की फोटो पर भी पड़ गई नैना की फोटो देखकर विक्रांत थोड़ा इमोशनल भी हो उठा उसे नैना की चिंता हो रही थी उससे भी ये फिक्र हो रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने गाजियाबाद वाले केस में कोई प्रोग्रेस कर लिया है जाहिर है अभी उसे यह भी नहीं पता था कि रूही अगले दिन केस में कुछ प्रोग्रेस करेगी या नहीं इसके बाद विक्रांत ने फिर अगले दिन के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया अगले दिन कैसे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा और कैसे कैसे काम करेगा इसका प्लान बना रहा था जब उसने देखा कि अदृश्य शक्ति के सिस्टम से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है तो फिर वो सो गया अगले दिन सुबह के लिए विक्रांत ने सात बजे अलार्म लगा रखा था लेकिन अलार्म बजने से पहले ही सुबह साढ़े छह बजे विक्रांत की नींद खुल गई जब उसने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि उसके पास नैना का मैसेज आया हुआ था नैना ने मैसेज में बताया था कि वो अपनी टीम के साथ गाजियाबाद पहुंच चुकी है हालाकि उन्हें जयपुर से गाजियाबाद तक पहुँचने में रात भर का समय लग गया ऐसे में उन्हें रात भर आराम करने का मौका नहीं मिला था इस टाइम तक इन लोगों ने किरण पंडित के कॉलेज पहुंचकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया था अब चूंकि वो लोग अपना काम शुरू कर चुके थे ऐसे में भला विक्रांत कैसे पीछे रह सकता था विक्रांत ने भी उठते ही तुरंत रूही को मैसेज करके उसे रेडी रहने के लिए कह सिस्टम को चेक किया तो पता चला की पृथ्वी और आग वाले कोडवर्ड का टास्क अब पूरा हो चुका था उसने तुरंत ही चेक किया तो पता लगा कि उसका सक्सेस रेट एक था इसके साथ ही उसे आठ फर्स्ट क्लास की डिवाइस मिली थी जिसमें उसे एक अदृश्य बोन सेटिंग डिवाइस भी मिला हुआ था ये सब रिजल्ट देकर विक्रांत काफी में आई थी ऐसे में उसे आश्चर्य हो रहा था की आखिर कल वाला डुप्लीकेट टास्क जल्दी क्यों नहीं खत्म हुआ अगर टास्क जल्दी खत्म हो जाता तो फिर वो जल्दी से अगले दिन का कोडवर्ड भी पता कर लेता अब विक्रांत के पास ज्यादा टाइम नहीं था लेकिन फिर भी डुप्लीकेट टास्क के एडवेंचर और आठ नए डिवाइस टूल ने विक्रांत के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया था इसका मतलब उसे चल रहा है। और उसने यहाँ जामनगर आकर कोई गलती नहीं की है इस वक्त विक्रांत अपने दिमाग को पूरी तरह से इस केस पर फोकस करना चाहता था ताकि जल्द से जल्द वो डेवल केस को सोल्व कर सके इस बारे में कुछ सोचते हुए विक्रांत ने अपना चेहरा भी नहीं धोया और उससे पहले ही उसने अगले दिन के कोडवर्ड को जानने के लिए सिस्टम को ओपन कर दिया लेकिन जब विक्रांत ने अगले दिन का तो दिखाई दे रहे थे ये दो शब्द थे और पहाड़ शब्द मिला हुआ था पहाड़ कोडवर्ड का मिलना तो अच्छा संकेत था लेकिन इस कोडवर्ड के साथ ही विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से पृथ्वी शब्द भी दिया गया था जिस देखकर उसके होश उड़ गए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पहाड़ को क्या मतलब जामनगर पहुंचा हूं और मैं अभी तक तो गाजियाबाद पहुँचा भी नहीं उसे पहले ही इतना अजीब सिग्नल क्यों मिल रहा है विक्रांत काफी अचंभित था उसने सोचा की वो रूही के साथ मिलकर यहाँ पर केस से रिलेटेड कोई बड़ा एविडेंस ढूंढ निकालेगा लेकिन उसे अब आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी सिचुएशन तो अचानक से विक्रांत ये सोचकर थोड़ा डर गया था की कहीं आज उसकी मुलाकात केशव पंडित के साथी से ना हो जाए ऐसे में उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि केशव पंडित के साथी को ढूंढते हुए उसकी और नैना की जान को कोई खतरा ना हो जाए ऐसी सिचुएशन में मुझे पहले से ही इसके लिए तैयार रहना होगा मुझे किसी से भी सिचुएशन में ना तो किसी के बहकावे में आना है और ना ही किसी से धोखा खाना है ये सब सोचते हुए विक्रांत फटाफट उठकर तैयार हो गया और बिना नहाए और ब्रश किए बगैर ही वो इन्वेस्टिगेशन करने जाने के लिए रेडी हो गया हालांकि वो काफी ज्यादा नर्वस था और डरा हुआ था डेवल केस विक्रांत के लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था अब तो विक्रांत को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में भी डर लगने लगा था विक्रांत अभी अपने रूम से निकल ही रहा था कि अचानक एक और चीज के बारे में सोचकर काफी एक्साइटेड हो चुका था दरअसल विक्रांत के पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब जब उसके साथ कुछ बड़ा इवेंट होता था तब उसे इससे काफी फायदा भी मिलता था पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था कि जब विक्रांत किसी बड़ी घटना का सामना करता है तब वो केस को जरूर सोल्व कर लेता है ऐसे में क्या पता आगे चलकर कोई ऐसी ही घटना हो जिससे अंजाम तक पहुँचाने का रास्ता मिलेगा इसी एक्साइटमेंट में विक्रांत ने अदृश्य शक्ति के दिए हुए डुप्लीकेट टास्क के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन नोट करने लग गया अदृश्य शक्ति की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन जामनगर शहर के भीतर ही था और टास्क की टाइमिंग शाम के चार बजकर उनतीस मिनट की थी अचानक से विक्रांत को ऐसा फील होने लगा जैसे उसका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है पहले भी उसके साथ ऐसा ही हो चुका है अगर वो डुप्लीकेट टास्क के मतलब को समझने की कोशिश करता था तो ऐसा ही होता था पहले उसे इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करना पड़ता था विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को लेकर थोड़ा नर्वस हो रहा था वो अभी अभी तो यहाँ पहुंचा है और तुरंत ही दृश्य शक्ति ने उसे टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है यहाँ जामनगर में विक्रांत की मदद करने के लिए लोकल पुलिस की तरफ से अजय नागर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को भेजा गया था अजय नागर उम्र में विक्रांत से लगभग दस साल बड़ा था लेकिन फिर भी वो देखने में काफी कम उम्र का और तेज ऑफिसर लग रहा था उसके साथ कुछ देर रहने के बाद ही विक्रांत इतना समझ गया था कि ये ऑफिसर काफी शार्प माइंडेड और बहुत एक्सपीरियंस्ड निश्चित रूप से इसने अपने अब तक के करियर में कई सारे क्राइम केसेस सॉल्व कर दिए होंगे और क्राइम केसेस को सॉल्व करने में इसको एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है सुबह सुबह ही ऑफिसर अजय पुलिस कार लेकर विक्रांत को पिक करने के लिए होटल पहुंच चुका था उसने विक्रांत को देखते कहा हमारे पास चार ग्रुप्स है आपकी हेल्प के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जो भी ऑर्डर इन ग्रुप को देंगे ये लोग उसे फॉलो करेंगे ये सब आपके अंडर काम करेंगे और अगर आपको ये फोर्स कम लगती है या इसमें कुछ लोगों को हटाना या जोड़ना हो तो आप बता दीजिएगा हम किसी भी टाइम ये मैनेज कर लेंगे फिर आगे अजय ने कहा और हाँ हमारे चीफ साहब ने कहा है कि जामनगर पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स आपके साथ इस केस में पूरा कोऑपरेट करेंगे और अगर आपको सस्पेक्ट मिलता है तो हमारे पास फुल आर्म्ड स्टाफ भी है हम हर सिचुएशन में आपका सपोर्ट करेंगे वेरी गुड विक्रांत ने फिर खुश होते हुए ऑफिसर के लहजे में जवाब दिया हालांकि विक्रांत को किसी आर्म फोर्स की जरूरत नहीं थी, वो तो खुद अकेले ही दस बारह को मार गिराने की हिम्मत रखता है लेकिन चूंकि आज उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पृथ्वी शब्द कोडवर्ड के तौर पर मिला हुआ था इस चीज से विक्रांत काफी नर्वस था ऐसे में विक्रांत थोड़ा डरा हुआ भी था